and mm -hmm. दिया प्रश्न उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रश्न में, में नव मंत्र विचार चल रहा था संवत्सरोजापति प्रजापति प्रजापति का दो अयन हुए अयन दक्षिण अयन और जो लोग हैं कर्म करते हैं बोला कर्म करते हैं अर्थात इष्टापूर्त दत्त ये सब कर्म तात्पर्यपूर्ण अर्थात यही करते हैं अकार्य नित्य जो ब्रह्म उस विषय में चिंतन अथवा कोई उद्यम नहीं करते और चंद्रमसम अर्थात दक्षिण मार्ग में जाकर के चंद्रलोक लोग पितृलोक प्राप्त करते हैं इसके ऊपर हम लोग टीका में देख रहे थे न तृतीय पंक्ति में था न केवल हम तिथ्यादि द्वारा चंद्रादि आदि निर्वर्तित्व संवत्सर से तिथि और अहोरात्र इसके द्वारा संवत्सर का निर्माण हो रहा है केवल इतना नहीं किंतु अयोन द्वारा अभी इति तस् अयने मंत्र में है प्रथम पंक्ति में इत्यादि तयने इत्यादिवाक्यम प्रश्नपूर्वक प्रश्न प्रश्नभाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम दे दिया तत्क प्रथम अर्थात तो संवत्सर से ये मिथुन निर्वर्तव अर्थात तो यहाँ मिथुन हो गया दो अयन पहले था मिथुन चंद्रादित्य अभी हो गया दो अयन ये दोनों अयन के द्वारा संवत्सर का निर्माण कैसे हो रहा है तत्क टीका में आगे कहते हैं चंद्रादित्य निर्वृत्यत्व कुतो हेतुअंतरादित्यर्थ चंद्र आदित्य से निर्वृत्य हुआ संवत्सरा ये और किसी हेतु से भी बनेगा ये प्रश्न हो गया जो तत्व कथम तत्कथम अर्थात पूर्व में तो चंद्रादित्य से निर्वृत्य हो गया सर कह दिए अभी फिर और फिर पूछते हैं तत्कथम तब कह दिया गया चंद्रादित्य से होता है फिर प्रश्न का अर्थ और भी कुतोह हेतुअतरा किय दूसरा प्रश्न हो गया भाष्य में तस्य संवत्सर से तृतीय पंक्ति में तवत्सर से प्रजापतेर अयने मगो दव दक्षिण चोतर चाहिए प्रजापतेर प्रजापते सब समानाधिकरण है अयने अयने द्विवन हो गया मार्गो, आ, अयते अन अयनम मार्ग दव दक्षिण उत्तर दक्षिण च उत्तर द्वे प्रसिद्ध दसिद्धे अयने लक्षणे लोक में भी ये प्रसिद्ध है दो अयन षणें षण्मासण ये, मास, ये मास, छे छे मास करके दो होते हैं याभ्याम दक्षिणन उत्तरेण याति सविता यह दोनों जो अयन हो गए ये दोनों अयन में दक्षिणन उत्तरेण सविता याति दक्षिण और उत्तर ये दोनों दिशा में तब तो सविता सूर्य एक नंबर टिप्पणी दे दिया अच्छा तो या, अच्छा यहाँ थोड़ा तो संशोधन कर लेना है दक्षिणेन इति एन अनेतरश्या मधुरे अपचम्य इतिनवंत एक तक्षिण दिशा जो दक्षिणेन दिया ये दक्षिणेन का अर्थ ये तृतीयांत नहीं है तो ये ऐन प्रत्यय हुआ अर्थात दक्षिणश्या दिशि क्योंकि ये दक्षिण दिशा के द्वारा ऐसा नहीं होता है मतलब दक्षिण दिशा के द्वारा सूर्य जा रहे वो नहीं है इसलिए कहते हैं कि दक्षिणश्याम दिशा अर्थात दक्षिण दिशा में उस समय में सूर्य विद्यमान रहते हैं इसलिए एनब प्रत्यय हुआ और सूत्र दिया है एनब अन्यतर से अधूरे अपंचम्या तो कुछ अलग हो गया पाठ अचम अपचम्या पंचमी को छोड़ करके अन्य अर्थ में जैसे तसी इत्यादि हो जाते हैं तसी सार्विभक्ति को होता है ये पंचमी छोड़ करके ए न प्रत्यय हो जाते जाता है टीका में कवलकर्मी लोकान विदधत दक्षिणेन याति अच्छा आगे भाष्य केवल कर्मीण ज्ञान संयुक्त कर्म च लोकान विदत केवल कर्मीण केवल कहने से अर्थात उपासना रही है और ज्ञान संयुक्त कर्म बताम तो ज्ञान संयुक्त यह ज्ञान शब्द से उपासना तो उपासना संयुक्त कर्म बताम उपासना के साथ जो लोग कर्म करते हैं उनका लोकान विदधत लोकान कर्मफलन लोक्यत कर्म भुज्यते लोक कर्मफल तो ये दोनों मार्ग में केवल कर्मी होंगे तो दक्षिण मार्ग में जाएंगे तो उपासना साथ कर्म करेंगे तो उत्तरायण मार्ग में जाएंगे ये दोनों प्रकार की मनुष्यों का फलों को कहते हुए विदधत विदधत अर्थात उनको देते हुए टीका में केवलो कर्मिणाम लोकान विदधत दक्षिणे नाती अर्थात दक्षिण श्याम दिशा गीता में अष्टम अध्याय में भी कहा जाता है केवलो कर्म जो करेंगे अर्थात उपासना रहित वो लोग दक्षिण मार्ग में जाएंगे पितृ लोग को प्राप्त करेंगे और ज्ञान युक्त कर्मवतानम लोका विदधत उत्तरेण याति इति अन्वय ज्ञानयुक्त कर्मवतान उपासना के साथ जो लोग कर्म करते हैं अर्थात समुच्चय जो करते हैं उन लोग उत्तर मार्ग में जाएंगे उत्तरायण में जाएंगे तो वहां गीता में इसका समाधान दिया गया अर्थात कोई समुच्चय करता है किंतु दक्षिणायण में उसका शरीर छूट गया तो फिर अभी क्या होगा वो हो तो उपासना क्या है उसको उत्तरायण में जाना चाहिए था कहते हैं वहाँ जो उत्तरायण दक्षिणायन कहा गया शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये सब का अर्थ था तो अभिमानी देवता अर्थात वो देवता है उसका दायित्व तो जो दक्षिणायन का अभिमानी देवता होगा वो उत्तरायण समय में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा इसलिए उत्तरायण शब्दों से दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वो सबसे वो कालो नहीं लेना है नहीं तो समुच्च करता है और शरीर छूटेगा अगर दक्षिणायन समय में तो फिर इसमें विरोध आएगा शास्त्र में इसलिए कहा गया कि तद तो अभिमानी देवता सविता इति उपलक्षणम चंद्रशिया जो भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहा है दक्षिणायण उत्तरणय च यादि सविता तो सविता ये चंद्र भी क्योंकि ये दोनों के द्वारा निर्भरती होते हैं टीका में ज्येष्ठादी दक्षिणा मार्गशीर्षादी उत्तरायन श्रुतिषु प्रसिद्धे ज्येष्ठ से आरंभ होगा दक्षिणा जेष्ठ अर्थात कर्कटक संक्रांति से आरंभ होता है और फिर मार्गशीर्ष मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से उत्तरायन आरंभ होता है इति प्रसिद्धे श्रुति में यह बात कहा गया है प्रसिद्ध ततच टीका गया ततच कर्मीण लोकान विधा कर्मीणा दो नम टिप्पणी दे दिया कर्मीणा केवल कर्म ज्ञानकर्म बताच क्योंकि भाष्य में कह दिया गया था केवल कर्मीण ज्ञान संयुक्तकर्म बताच कि टीका में आ गया कर्मीण केवल कर्मी नहीं अर्थात समुच्चयकारिणी लोका लोका कर्मफला विधा विधान करने के लिए प्रदान करने के लिए तयोर दक्षिण उत्तराभ्याभ्या तयोहो तयोहो चंद्राद्वित दक्षिण उत्तराभ्याम मार्गाभ्याम गमना दक्षिण और उत्तर मार्ग में हो जाएंगे गमनामित अयन दया तन निमित्त अर्थात दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग में गमन ये गमन के निमित्त दो अयन हो जाते हैं तो दक्षिण दिशा में सूर्य रहेंगे तो दक्षिणायन हो जाएगा उत्तर दिशा में आ जाएंगे तो उत्तरायण हो जाएगा अयनद्वय प्रसिद्धेश तन्वर्त्यम तयोर इति तवर्त्य अर्थात ये चंद्रादित्य निर्वर्त्यम तयोर अयन अयनोर चंद्र और आदित्य के द्वारा निर्वर्त्य हो जाएँगे दोनों अयन तयोर अयनर ये समान है और पूर्व में दे दिया तन निर्वर्त्यव तत्पद से चंद्रादित्य चंद्रादित्य निर्वर्तत्व ये दोनों अयन अभी तयोर अयोन इति तद द्वारा संवत्सर सैपी अभी तद्वारा कहने से उसका पूर्व में क्या है तयोर अयनर तद द्वारा तयन द्वारा दोनों अयन द्वारा संवत्सर सभी संवत्सर भी तन निर्वृत्यव देखिए यहाँ पंक्ति दिया आरंभ में मतलब उसी द्वितीय पंक्ति में तन निर्वर्त्य तम तयोर अयन हो तत्पद से चंद्रादित्य और फिर तद द्वारा संवत्सर श्यापी अर्थात अयन द्वारा संवत्सर श्यापी तन निर्वर्त्यम अभी तत्पद से किसको लेंगे चंद्रादित्य क्योंकि चंद्रादित्य के द्वारा अयन हुआ अयन के द्वारा संवत्सर हुआ इसलिए संवत्सर भी चंद्रादित्य निर्वृत्त हो जाएगा किंतु तो अयन द्वारा प्रश्न पूछा था कि चंद्रादित्य के द्वारा ये द्वितीय भाष्य में द्वितीय पंक्ति में वाम पर्श में अंतिम में दिया था तथा कथम पूछा था कि ये मिथुन के द्वारा संवत्सर अन्य किसी उपाय से भी होता है क्या कहते हैं ये दोनों अयन के द्वारा हुआ चंद्रादित्य निर्वृत्य चंद्रादित्य मिथुन हो गए चंद्रादित कथम लोकान इति विधायक इनके भाष्य में प्रथम शब्द था इस पृष्ठा में लोकान विदधत्त चंद्र और दोनों अयन में जाते हैं जाते हैं अर्थात रहते हैं लोकान विदधत्त लोकान अर्थात कर्मफला विदधत तो का क्या अर्थ हो जाएगा विदधत भी पूर्वोधा करोते विदधत्त का क्या अर्थ हो जाएगा कुर्बत, कुर क् तो विधान करते हुए अर्थात तो विधान अर्थ देते हुए ठीक टीका में चंद्रदित कथ लोक विधायक लोक कर्मफल पृचति भाष्य में कथम कैसे ये कर्मफल देते हैं आगे टीका में चंद्रदित दक्षिण उत्तरायणक्राते प्राप्त से लोकस्या चंद्रादितियात्मकवाच्च तयस्त विधायक ते ह व इत्यादि वाक्य पिहरती चंद्रदित्य निर्भरत दक्षिण और उत्तर अयना ये दोनों हो गया ये दोनों के द्वारा लोकों की प्राप्ति होती है प्रश्न हुआ था चंद्र आदित्य कैसे कर्म फल देते हैं तो कहते हैं चंद्र आदित्य के द्वारा निर्भरत हुआ दोनों अयन और ये दोनों अयन के द्वारा लोक प्राप्ति होती है दोनों अयन के द्वारा अर्थात उत्तरायन में जाएगा तो स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक इत्यादि प्राप्त होगा दक्षिणायन में जाएगा तो पितृलोक प्राप्त होगा इसलिए कहते हैं अयन द्वारा लोक प्राप्ति अयन अर्थात यह मार्ग प्राप्त से लोकश्या और जो लोक प्राप्त करेंगे पितृलोक प्राप्त करेंगे अथवा स्वर्ग लोग प्राप्त करेंगे कहते तो हैं वो दोनों भी चंद्र आदित्यात्मकत्वात्थ जो पितृलोक है वो शीघ्र क्षीण होने वाला है चंद्र जैसा बढ़ता रहता है घटता रहता है और जो ब्रह्मलोक होगा वो आदित्य जैसा अधिक स्थिर रहेगा इसलिए जो प्राप्त लोक वो भी चंद्र हो गए जो मार्ग हो गया वो तो चंद्र हुआ उत्तरायण दक्षिणायण और जो लोक प्राप्त होगा वो भी चंद्रादित्यात्मक हुआ होने से तयस्त विधायक अभी तयोस्त विधायकत्व तयो कयो तद विधायकत्व प्रश्न हुआ था प्रश्न क्या था चंद्रादित्य कथम लोक विधायक ये प्रश्न था अभी हेतु समझा दिए कि चंद्रादित्य के द्वारा अयन बनता है और अयन ही लोक प्राप्ति का मार्ग होता है और जो लोक प्राप्त होता है वो भी चंद्रादित्य रूप हुआ तो होने से इसलिए तयोस्त विधायक लोक विधायक तयो कयो हो चंद्रादित्य हो इसलिए चंद्र और यही दोनों लोक विधायक लोक प्रापक त फल प्राप्त करवाते हैं इसको तद ये ह व वा इत्यादि वाक्यनो न मंत्र में द्वितीय पंक्ति में दिया वाम पार्श्व में तद ये हई तदिष्टापूर्ते कृतम उपास्य में तथ तत, तत्कार अर्थ तत्र जो मंत्र में है तद् ये हई ये ये वाक्य का अभी व्याख्यान करते हैं इसका पद अन्वय थोड़ा क्लिष्ट है इसलिए थोड़ा स्पष्ट देख लीजिए तत्का अर्थ हो गया तत्र तत्र ये निर्धारण में सप्तमें है अर्थात तो ब्राह्मण मध्ये आगे कहते हैं ये हई ये मंत्र में है ये हई ब्राह्मणादीसु मध्ये जो कोई भी आगे तद् उपासते तदुपास वह मंत्र में तद् तदापूर् इति उपासते ये जो द्वितीय तद है वो तद का अन्वय जाकर के होगा उपासत्य के साथ इसलिए तद यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा तद उपासत क्रिया विशेषण द्वितीय तत्शब्द जो द्वितीय तत्शब्द है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा मंत्र में क्रियापद कौन है उपासत्य उसके साथ तद अन्वय होगा कौन सा तद प्रथम द्वितीय द्वितीय तद प्रथम तद का क्या अर्थ हो गया तत्र का अर्थ तेसु कर्मी क्रिया विशेषण द्वित तत्द आगे मंत्र में दिया इपूर्ते तो कृतम इति ये चार पद रह गए व्याख्यान के लिए भाष्य में कहते हैं कं इष्ट चूत चापूर्ते तो को दीर्घ हो गया एक नवटिपणी में दी अनेसा दृश्यते पूर्वप से दीर्घ पूर्व पदको ये दीर्घ हो जाता है अन्य अन्यमी दृश्यते ये उपसर्ग उपसर्गे घं उपसर्गे घं मनुष्य बहुलम ऐसा है न तो अपमार्ग बनता है उपसर्गे घं मनुष्य बहुलम ये लघु में नहीं है ना ऐसा उसका टिप्पणी में दिए हैं फलश्च दिया है उसी का टिप्पणी में दिया है अपमार्ग तो उसी आगे ये अन्यम भी दृश्यते दीर्घ अष्टो दीर्घा ढ्रलोक पूर्व से दीर्घ वहाँ से दीर्घ का अनुवर्तन है अनेसापी दृश्य थोय इष्टापूर्ते मंत्र में दिया इष्ट कृतम इति इसको अभी में कहते हैं इति अच्छा प्रथम टीका में इष्टापूर्त इष्ट चूर्त चा चापूर्ते कह दिया इष्ट के लिए इस स्मरण है किसी बोले अग्निहोत्री वेदापाल आतिथ्य वैश्वत श्लोक दे च देते अग्निहोत्रन वेदन वेदनालनम शाखा अध्ययन अध्ययन करना है गृहस्थों के लिए है इष्टापूत्र इत्यादि अग्निहोत्र प्रतिदिन करना है तपह तप अर्थात वर्णाश्रम धर्म पालन करना सत्य अर्थात सत्यभाषण और वेदान अनुपालनम अर्थात प्रतिदिन स्वशाखा अध्ययनम आतिथ्यम जो अतिथि उपस्थित होंगे उनका सत्कार करना और विश्वदेव तब तो विष्णेव के लिए जो ये पूजा करना है बलि देना है सभी भूतों का इसको इष्ट मिति विधीयत इष्ट कहा जाता है आगे इष्ट पूर्त बापी तड़ागा देवता यतना चन्न प्रधान आराम पूर्त मित्य विधीयत बापी कूप तड़ागा ये सब पूर्व काल में बनाते थे जो समर्थ लोग जो होते हैं धनवान लोग होते थे ये बनाते थे बापी कूप तड़ागा क्योंकि ये जल का बहुत अभाव होता था और देवता यतना च मंदिर ये सब बनाते थे उपासना करने के लिए और शास्त्र विचार गोष्ठी पूरा काल में ये सब मंदिर में ही होता था अन्न प्रदानम जो अन्न क्षेत्र आराम हो। आराम हो जो बाटिका पांथशाला सब पहले बनाते थे धर्मशाला कहा जाता था तीर्थस्थान में धर्मशाला होता था ये सब आराम कहा जाता और मार्ग में जो पांथशाला पथ में, मार्ग में होने वाला इसको इश्कूर्तमी अभी टीका टीका तोरभेद तोर कष्टापूर्तो भेद कृतमिति उपासते मंत्रे इष्टापूर्ते कृतम इति इति उपासते तो कृतम इती उपासते कृतमिति उपासतेत कृतशब्द उपरीतन शब्द इष्टापूर्ते पूर्तशब्द उपरी आकष्य आदिशब्दपरियायत व्याचे कृतम इति मंत्रमेह कृतम इति इति उपरीतन शब्द इति मंत्र मेंहे कृतम के आगे है, है, है उपरीतनमर्थात बाद में तो कृत शब्द के बाद जो इति शब्द है उसको इति इति शब्दम शब्द इति को ला करके इष्टापूर्त के आगे लगाएंगे इष्टापूर्ते पूर्त शब्द उपरी आकृष्य तो इति जो कृतम के बाद है उसको आकर्षण करके इष्टापूर्त्य के बाद रखेंगे रख करके आदि शब्द पर्यायतया ब्याचष्टे अर्थात तो इति का अर्थ हो जाएगा आदि अर्थात तो इष्टापूर्ते आदि और आदि से अभी क्या लेंगे तो टीका में कहते हैं दत्तम आदि शब्दार्थ तो इष्ट पूर्त और दत्त दत्त के लिए श्लोक है शरणागत संतराण भूतानाम चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी चयदानम दत्तमित्य विधियते ये दे दिए तीन नंबर टिप्पणी बड़े महाराजी दे दिए शरणागत संतराणम कोई भी शरण में आ जाए तो उसका संतराण करना है रक्षा करना है ये भगवान राम जी के बारे में दिखाया गया था तो इसलिए कहते हैं अर्थात कोई भी मदद के लिए आ जाएगा तो निश्चित रूप से अपना सामर्थ्य जो है वो कर देना है दे देना है उस समय में ये नहीं कि ये दे देंगे तो ये हमारा काम कैसे चलेगा आगे रुक जाएगा ऐसा अगर विचार है तो कुछ भी अर्थत कर देना है उसके लिए ऐसा नहीं कि किसी को खाली हाथ वापस कर देना है शरणागत संतराण च अपि अहिंसनम ये तो श्रुति में है माहिंस्यात सर्वाभूता ने अर्थात किसी भी भूतों के प्रति हिंसा ना करें और बहिर्वेदी च यदानम बहिर्वेदी वेदी से बाहर वेदी अर्थात कर्म का अंग कर्म करने का समय में जो दान विधान हुआ है कर्म का अंग रूपेण उसको छोड़ करके अन्य जो दान किया जाएगा उसको कहा जाएगा बहिर्वेदी दानम वो दत्त में जाएगा और कर्म होने का समय में विधान है ये दान करना है वो दान करना है वो सब दत्तमय ग्रहण नहीं होगा क्योंकि उसका तो फल जो कर्म का फल है उसमें अंतर्भाव हो गया इसको दत्त कहा जाएगा टीका में दे दिया था इत्यादि प्रति के आगे दत्तम आदिशब्दार्थ तो उसका अर्थ ये मंत्र का अर्थ हो गया कृतम एवं उपासते कार्यम एवं अनुतिषंती इतर्थ तो कार्यम अर्थात ब्रह्म विषय का चिंतन करते नहीं केवल कार्यमेंव अनुतिषंती शास्त्र भीतर जो उसी को ही करते हैं इदम च विशेषण पुनरावृत्त हेतुतया उत्तर जो केवल कर्म मात्र करते हैं उनको पुनरावृत्वृत्ति होती है तो यह कृत विशेषण दे करके ये निश्चय करते हैं जो केवल कृतम इष्टापूर्ता दत्ता करते हैं उनके तो पुनरावृत्ति होगी भाष्य में इष्ट च चा पूर्त चापूर्ते इदी कृतम उपास कार्य केवल करते हैं तो कृतम एवं उपास्य एवकार का अर्थ कहते हैं नकृतम नित्यम अकृतम नित्यम ब्रह्म इसका उपासना नहीं करते हैं ते चांद्रमसम चंद्रमसी भव ये चांद्रमसन अर्थात चंद्रलोक में होने वाला भोग प्रजापतेर्मिथुनात्मक से अंश प्रजापति प्रजापति मिथुनात्मक हो गया रईअन उसका जो अंश कौन सा कहते हैं रई अन्नभूत लोकमंत्री वो रई रई जो अन्न भोग्य लोकों का पितृ लोकों का प्राप्त करेंगे टीका में कृत्य इष्ट्यादीजन्य चंद्रशा कृतत्व अनीतवादरावृत्तिरिता तो, कृत रूप जो इष्ट्यादि चार नंबर टिप्पणी दिए इष्ट्यादि इत्यत्र इष्टादि इति प्राकरणिक पाठ थोड़ा पाठ संशोधन कर लीजिए प्रकारणिक लिखी दिया गया उसको करना है प्रकरणात आगतो इति प्राकरणिक यहाँ जो टीका में लिखा गया कृत इष्ट्यादि तो कहते हैं इष्ट्यादि इष्टियादि नहीं यह होना चाहिए बड़े महाराज जी कहते हैं इष्ट आदि अर्थात इष्ट आदि तो इष्ट दत्त इष्ट पूर्त दत्त ये लेना चाहिए था इष्टि अर्थात केवल याद वो नहीं टीका में कृत रूप इष्ट आदि जन्यवाद चंद्रश्या कृतत्व ये जो कृत रूप हो गया इष्ट पूर्त दत्त इसी से ही चंद्र लोगों जन्य प्राप्त होता है तो होने से साधन अगर अनित्य है उसे प्राप्त होगा जो कृतत्व ना ये जो पितृलोक ये भी कृत होने से अनित्यवाद पुनरावृत्ति वहाँ से भी पुनरावृत्ति फिर प्रत्यावर्तन करेंगे भाष्य में कृतरूपत्वाच्रमस्य चंद्रमस अर्थात चंद्रमा संबंधी ये जो लोक हो गया ते च चतक्षयात पुनरावर्तंत ते ते अर्थात जो दक्षिणादी में जाकर के चंद्रलोक को प्राप्त किए तत्र तत्र चंद्रमसी चंद्रमा चंद्रलोक में कृतक्षयात जो कार्य किए थे पुण्य किए थे उसका क्षय हो जाने से पुनरावर्तनत फिर प्रत्यावर्तन करेंगे इमम इम लोक हीनतर भाशंती ही उत्तम आगे मंत्र आएगा सबसे सबसे है एक इष्टापूर्त मनम्ठ ने वेदय प्रमूढ़ ऐसा काल है इष्टपूर्त इसको वरिष्ठ मनम यही सबसे अर्थात सबसे ऊंचा है इष्टापूर्ता कर्म करना यही सबसे ऊंचा है नान्य वेदयते प्रमुढ़ा नाकस्य पृष्ठ ते सुते अनुभूत इमं लोक हीनतर वसंति से पूरा मंत्र है नकशब्द नाकस का अर्थ स्वर्ग स्वर्ग अर्थात यहाँ पितृलोक पितृलोक में वो सुकृत अपना जो कर्म कर्मफल भोग करके इमं लोक पुनः इस लोक में आ जाएंगे अथवा हीनतरम जैसे संचितकर्म है इसी प्रकार के जाएँगे वह विसंति मंत्र आगे आएगा यस्मा एवं अर्थात प्रजापतिम अन्नात्मक फलत्व अभिनर्वर्तंती चंद्रम त क्योंकि वो लोग कर्म करके प्रजापति को बनाते हैं प्रजापति अर्थात अन्नात्मकम अन्नात्मक अर्थात रई रई उपलक्षित है चंद्रलोक फलत्व अभिनिर्वर्तंती तो यह लोग जो इष्टापूर्ता दत्त करते हैं वो चंद्रलोक के ही निर्माण करते हैं फलत्व चंद्र लोक का निर्माण करते हैं अर्थात अपना फल प्राप्ति के लिए वहाँ जाते हैं वही लोक का निर्माण लोक प्राप्ति कहते हैं निर्वर्तयती चंद्रम प्रजापति अन्नात्मक चंद्रम फलत्व अभि इस प्रकार के अन्य हो जाएगा इष्टापूर्त कर्मणा एतः ऋषय स्वर्गद्रष्टार प्रजा काम प्रजा थीनो तस्मा स्वृतमेंव दक्षिण दक्षिणा उपलक्षिता चंद्र प्रतिप्य इष्टापूर्तकर्मण इष्टापूर्त ये सब कर्म करके एते एते ऋष मंत्री एते तस्मा ऋषे प्रजाकाम दक्षिण प्रतिप्यक्य अर्थक्रेता है एक ऋष्य ऋषय स्वर्गद्रष्टार स्वर्गद्रष्टार अर्थात स्वर्गा कर्म करता रहा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो लोग कर्म करते हैं प्रजाका प्रजा चाहते हैं प्रजाता भोग चाहते हैं प्रजाथीन मंत्र में दिया प्रजाकामा अर्थात प्रजाथिन गृहस्थ तस्मा जो लोग गृहस्थ है तस्मा स्वृतमे दक्षिण अपने जो बनाया हुआ दक्षिण मार्ग क्योंकि कर्म किए हैं उसे दक्षिणम दक्षिणम अर्थात दक्षिणायन उपलक्षित चंद्रम प्रतिपद्य चंद्रलोक अर्थात पितृलोकों को प्राप्त करेंगे ठीक है में पुनरावृत्तौ मंत्रवाक्यम प्रमाणयती वो लोग फिर पुनरावृत्ति करेंगे इसमें मंत्र यही उपनिषद में चतुर्थ पंक्ति में इमं लोकम हीनतरम भिशंति हो गया आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति ऐस ह वै रईर अन्नम यह पितृयाण पितृयान उपलक्षित चंद्र एस मंत्र में अंतिम वाक्य दे देता है एस ह वै यह पितृयाण तो इसी को कहते हैं भाष्यकार ए स ह वै रईर का अर्थ अन्नम यह पितृयाण उसका अर्थ हो गया पितृयाण उपलक्षित चंद्र अर्थात ये जो सोम चंद्र ये रई है और जो आदित्य है वो प्राण है ऐसे कहा जाएगा तो यहाँ तक हो गया जो केवल इष्टापूर्ता दत्त कर्म करते हैं और स्रौत उपासना अथवा ब्रह्म विचार नहीं करते वो लोक ही प्राप्त करेंगे और वहाँ कर्म फल शीघ्र ही पूर्ण हो जाने से पुनः इसी लोक में आ सकते हैं अथवा ही नरो जाएगा अभी उससे विपरीत वालों का फलो कथन करते हैं मंत्र अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विदया आत्मा आदिमें एकद प्राणान आयतनमें एकदमृत अभयम एकतण् एक पुनरावर्तन निरोधस्त श्लोक अथ अथ अर्थ पूर्व में दक्षिणाग कहा गया उसे मारातर कथरकरण के लिए अथ कह दिए उत्तरेण अभी उत्तर मार्ग है तपसा ब्र अथ टिप्पण ए टीका में दे दिए अथ इति मार्गान्तर आरंभार्थो अथ शब्द मार्गान्तर आरंभा अथ शब्द पहले अथ शब्द में कैसा समास कहेंगे कर्मदारे हो गया आगे मार्गान्तर आरंभार्थ इसमें वाम में एक एक समास देखेंगे मगशब्दुंगल्लिंग होता है इसलिए अन्ग मगे तस्ंभ आगे, आगे। तस्में अय अथश मगा आरंभाय अय अथशब मंत्र में अथ उत्तरेण उत्तरेण अर्थ उत्तरेण मगेण उत्तरायण मगेण उस मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे कहते हैं तपसा तपसा अर्थात इंद्रिय संयम के द्वारा और इंद्रिय संयम में विशेष करके कहते हैं ब्रह्मचर्य है श्रद्धया श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धिया वधारण भी कहीं पाठ आता है ये श्रद्धा शास्त्र में श्रद्धा और विद्य विद्या विद्या अर्थात उपासना उपासना अर्थात ये आदित्य रूप प्राणरूप प्रजापति मैं हूँ इस प्रकार की जो अहंग्रह उपासना करेंगे वो आत्मा अनुश्य आत्मा अर्थात तो प्रजापति प्राण प्राण प्राणरूप प्रजापति अहम अस्मि इस प्रकार की अहंग्रह उपासना करने वाले आदित्यम अभिजयंत आदित्य को प्राप्त करेंगे आदित्य अर्थात आदित्य उपलक्षित आदित्य मार्ग होकर के ब्रह्म लोकपर्य जाएंगे एक तदि प्राणा आयतनम यह प्राण का आयतन प्राण अर्थात प्राण का आयतन अर्थात समष्टि सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ तो यही जो आदित्यम अभिजयंत कह देते हैं यही समष्टि सूत्रात्मा है हिरण्य लोग अर्थात तो जो लोग यह इंद्रिय स्वयं और श्रद्धा अहंग्र उपासना करेंगे ये लोग ब्रह्म को प्राप्ति तक जाएंगे सूत्रात्मा एक तद अमृतम अमृतम अर्थात उपासना करके अगर ब्रह्मलोक जाएंगे तब उनका और पुनरावृत्ति नहीं होगी अगर कर्म करके ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं किंतु वहाँ से भी पुनरावृत्ति हो जाएगी कर्म जैसा अश्व तो कर्म आया और छाँदों के बृहदारण्य के दोनों में पंचाग्नि विद्या आया तो ये सब के द्वारा भी ब्रह्मलोक लोग हो सकता है किंतु वहाँ से प्रत्यावर्तन निश्चय है किन्तु जो स्रोतों उपासना करके ब्रह्म जाएंगे वो तो ब्रह्मा जी के साथ ये मुक्त हो जाएंगे ऐसे छांदो्य उपनिषद का अंतिम मंत्र में है नशा पुनरावर्तते नशा पुनरावर्तते इस प्रकार की वो तो मंत्र में विचार करके दिखाया गया अच्छा न स पुनरावर्तते अच्छा ये सर ब्रह्मसूत्र का न न ये छांदोग का अंतिम मंत्र छांदोग्य उपनिषद का अंतिम मंत्र न पुनरावर्तते एक तरह एक तद अमृतम अभयम अमृतम अभयम् अभयम अर्थात क्योंकि अमृतम हुआ इसलिए अभयम वहाँ भय नहीं है जो ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति उपासना के द्वारा जिनको होगा उनको तो अहम ग्रह से समष्टि भाव प्राप्त है जिनको समष्टि भाव प्राप्त है उनके दृष्टि से कोई भिन्न नहीं रहेगा तो उनको भय होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा एत तो परायणम परायणम अर्थात तो परागति ये श्रेष्ठ गति हिरण्य गर्भ प्राप्त करना ये तस्मात न पुनरावर्तनते इस हिरण्यगर्भ स्थिति से फिर पुनरावर्तित नहीं करते तो हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त हो जाएंगे इति ऐसा निरोधः यह जो उत्तरायण गति होकर के हिरण्यगर्भ लोग प्राप्त करके वहां से मुक्त हो जाना यह निरोध निरोधक तत्कर्मियों के लिए ये मार्ग निरोध है तद ऐसा श्लोक तद तस्मीन ए तस्मिन आगे श्लोक भी कहेंगे भाष्य में अथवाएण प्रजापतेर प्रजापतेर्ंशम प्राणम अतारम आदित्यम अभिजयंते उत्तर मार्ग से प्रजापति का अंश पहले प्रजापति का एक अंश हो गया था अन्न रई उसको दक्षिणायन से जाकर के प्राप्त करते हैं अभी उत्तरायण अयन प्रजापति का दूसरा अंश प्राणम अतारम आदित्यम अभिजयंते अभिजयंत अर्थात उसको प्राप्त करते हैं है न इसके लिए क्या उपाय है? कहते हैं तपसा तपसा अर्थात इंद्रिय जय न इंद्रिय का संयम करेंगे इंद्रिय जय अर्थात विषय उपस्थित होने पर भी लोलूपत्व दीनत्व नहीं आना है इसको कहते हैं इंद्रिय जय सामने में विषय आ गया तो भी अपना निर्लिप्त रह पाना यही इंद्रिय जय और विशेषत्व तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ये विशेष करके अर्थात स्त्री संग सर्वथा उसे दूर रहना है श्रद्धया विद्य च श्रद्धया शास्त्र में गुरु जैसे कहते हैं तो उसमें सत्य बुद्धिया अवधारण सत्य बुद्धिया अर्थात ये सत्य है जो कहते हैं वही ठीक बात है विद्य विद्या का अर्थ कहते हैं प्रजापतियात्मा विषयया प्रजापति आत्मा अर्थात मैं ही प्रजापति हूँ ये विद्या तृतीय है प्रजापति आत्मा विषय तो तृतीय विद्या से तृतीय हटाने से क्या हो जाएगा विद्या विद्या तो प्रजापति आत्मा विषया कैसे समास सकेंगे प्रजापति एवं आत्मा अहम अस्मि प्रजापति तो हो गया प्रजापति आत्मा आगे विषयों एशिया विद्या सा विद्या आत्मा विषया टीका में आत्मा प्रजापतियात्म विषयया अर्थात तत्तादात्म्य तो तो विषयया तत्तादात्म्य तो तो तत्पद तो तो से किसके साथ आद्यात्मय कर रहा था प्रजापति तो, तो, तो। प्रजापति तादात्म्य विषया ये जो तो विद्या है प्रजापति के साथ तादात्म्य अहम तो अस्मि तो तो तो प्रजापति इस प्रकार की बुद्धि भाष्य में इसको स्पष्ट करते हैं प्रजापतिम विषयया है इसका अर्थ आत्मा सूर्य जगत स्तस्तुखस्वीष्य अस्मी विदिव आदिजय अभी, अभी प्राप्व आत्मा अहंग्रह उपासना करता इसलिए मैं ही मैं कौन हो गये प्राण सूर्य मैं ही प्राण हो सूर्य हो जगत तस्तुष्च यहाँ रुद्रि में हम लोग तस्थुस् कह देते हैं न इसलिए आ जाता है जगत और तस्थुस देख लीजिए इसका अर्थ देख लीजिए पढ़ने का समय रुद्र रुद्री जैसा थोड़ा बुद्धि में आ जाए जगत तस्थुस जगत जगत हो गया जंगम चलने वाले गच्छती थी जगत और तस्थुस तस्थुस स्थावर तो स्था धातु से वसु प्रत्यय होकर के फिर वसु का संप्रसारण होकर के तस्थुस षठियंत होकर के तस्थु स है जंगम से स्थावर से भी हो गया वसु प्रत्यय हुआ द्वितीय भी हो गया आकार का लोप वसु को कित करके आकार का लोप भी कर दिया गया तो ये सब इतने निपातन कर दिया गया इसे आगे भाष्य में तो ये जो प्राण है सूर्य है किसका प्राण है कहते हैं जगत जंगम स्थावर सभी का ये प्राण है और वो कौन है कहते हैं अनुष्य अनुषय निश्चित्य निश्चय करके कौन कहते हैं अहम अस्मी विदिता इस प्रकार की जान करके पूरा जगत का प्राण मैं ही हूँ इस प्रकार की जान करके आदित्यम अभिजयंते आदित्य उपलक्षित तो ब्रह्म लोगों अभिजयंते का अर्थ तो कहते हैं अभिप्रापनुवंते प्राप्त करते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया था प्राणम अवतारम आदित्यम अभिजयंते फिर तृतीय पंक्ति में दे दिया विदित्व आदित्यम अभिजयंते ये दो बार अभिजयंत आदित्यम कह दिया टीका में कहते हैं आदित्यम इति पूर्वम पूर्वम अर्थात प्रथम पंक्ति में तो अन्य अर्थम उक्तम वहां तो प्रतीक ले लिया गया अन्य दिखाने के लिए आगे और इधानीम इदानीम कहने से तृतीय पंक्ति में जो है वो व्याख्या अभी व्याख्यान कर दिया का अर्थ अभी प्रथम पंक्ति में व्याख्यान नहीं हुआ था खाली है ना दिखाया गया था भाष्य में एक त आयतनम सर्वप्राणा यही जो आदित्य है आदित्य उपलक्षितो हो जो हिरण्य गर्भ प्राण सूत्रात्मा आयतनम आयतनम अर्थात आश्रयम सर्वप्राणा जो समष्टि होता है सारे वृष्टियों का आश्रय होता है सर्वप्राणा टीका में सामान्य प्रति के आगे क्या समि रूपमर्थ व्यष्टि प्राणों का जो आश्रय होगा समि है भाष्य में सामान्य आयतन आश्रय एक तदृ अच्छा यहाँ तो सामान्य सामान्य अर्थात आयतनम उसका अर्थ आश्रय तो एक अमृतम एकददर्थात यह जो सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ एक अमृतम ये जो ब्रैकेट का बाहर जो पाठ है उसी को लेना है अमृतम अभयम अतएव भयवर्जित जो अमृत होगा समष्टि होगा समष्टि को भय नहीं रहेगा व्यष्टि से ही भय है द्वितीय व्ययी भयम भगवती कहते हैं जो समष्टि के साथ आध्यात्म अनुभव करेगा उसका भय नहीं रहेगा न चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवद् तत्परायण परा गति बिद, विद्या चंद्र में जैसा क्षय वृद्धि होती है ये बढ़ता घटता है इसलिए चंद्र लोक प्राप्ति भय का कारण होता है अर्थात वहाँ भय रहता है चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवत नहीं है ये आदित्य लोक ए परायणम मंत्र में आगे है ए तत्तपरायणम अयन अर्थात गति तो परागति गति यहाँ अयनम करण में लुट हुआ है गम्यते अनिक उसका अर्थ के लिए परागति गति में भी स्त्रियां एक करण अर्थ में हुआ गम्यते अन गति किनका इस प्रकार की कहते हैं विद्यावताम अर्थात तो जो उपासना करते हैं उनको ही उत्तरायण मार्ग ब्रह्म को प्राप्त होगा ठीक है में विद्यावताम विद्यावताम अर्थात तो कर्म अनधिकारिणाम अतः तो अतएव केवल उपासनावतम विद्या विद्यावत जो मंत्र में भाष्य में कहा गया उसका अर्थ है जिनको कर्म में अधिकार नहीं है चार आश्रमों के बीच में कर्म में अधिकार किसको है केवल गृहस्थ अर्था अर्था तो को अर्थात यहाँ कर्म अनधिकारी नाम अर्थात ब्रह्मचारी वाणप्रस्थ संन्यासी ये सबको ब्रह्म को प्राप्त अगर अपना वर्णाश्रम नियम निष्ठा के साथ पालन करता है तो उनको ब्रह्म को प्राप्त होगा अन कर्म अनधिकारीणाम अतएव केवल उपासना बताम जो लोग केवल उपासना करते हैं उनको कर्म में अधिकार नहीं है और कर्म भाष्य में आगे कहता है कर्मी कर्मिणा ज्ञान बताम है तस्मात्त न पुनरावर्तनते केवल जो उपासना करते हैं उनको भी ये ब्रह्मलोक तक प्राप्ति हो सकती है और कर्मिणाम से ज्ञान बताम कर्म भी करते हैं और उपासना भी करते हैं ये कौन होंगे गृहस्थ क्योंकि कर्म करने का के अधिकार केवल उनको है तब तो गृहस्थ केवल कर्म करता है इष्टापुत्र दत्ता तो पितृलोक जाएगा गृहस्थ अगर कर्म के साथ उपासना भी करता है तब तो ब्रह्म लोक पर्यत प्राप्त करेगा उपासना अर्थात स्रौत उपासना जो कहा गया टीका में कर्मिणाम से ज्ञान बताम अर्थात समुचय इत्यर्थ जो लोग ज्ञान कर्म का समुचय करते हैं भाष्य में यह तस्मात्त न पुनरावर्तन थे अंतिम पंक्ति में यह जो ब्रह्मलोक लोग प्राप्ति होती है उत्तरायण मार्ग में जाकर के स्रोत उपासना करके न पुनरावर्तन थे यहाँ से जो अर्चिरादि मार्ग में जाकर के कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं वहाँ से फिर पुनरावर्तन ये नहीं होता है किंतु जो लोग कर्म करके जाएंगे ब्रह्म वो फिर इम मानव न आवर्तन थे यहाँ छात्र कहा जाता है अर्थात इस कल्प में पुनरावृत्ति उनकी नहीं होगी जो अश्वमेधा पंचाग्नि इत्यादि करके प्राप्त करेंगे ब्रह्म लोगों इस कल्प में इन इम मानव अर्थात मनु मनु का जो ये कल्प है उस कल्प में उनका पुनरावृत्ति नहीं होगी किंतु तो आगे कल्प में फिर आ जाएंगे और जो उपासना करके जाएंगे उनका तो वहाँ मुक्ति हो जाएगी ए न पुनरावर्तनते भाष्य यथा इतरे केवल कर्मीण जो केवल यथा इतरे यथा ये साधर्म्य में, में दिखा रहे हैं में क्योंकि जो उत्तरायण मार्ग में जाएंगे कर्म के साथ उपासना करते हैं अथवा तो केवल उपासना करते हैं वो लोग पुनरावर्तन नहीं करेंगे किंतु यथा इतरे इतरे के से यथा वैधर्म्य में है केवल कर्मी न तो जो केवल कर्म करेंगे उनका तो वो लोग प्रत्यावर्तन कर जाएंगे केवलो कर्मिना आगे टीका में देख लीजिए नैनू के नु केवल कर्मिणा अपि आदित्य प्राप्तो हो भविष्यति भविष्य इति आशंका जो केवलो कर्म करते हैं वो लोग भी आदित्य लोग प्राप्त कर लेंगे और उनका पुनरावृत्ति नहीं होगी इसके लिए मंत्र कहते हैं तेसा आदित्य प्राप्ति रेव नास्ती वो लोग आदित्य लोग ही प्राप्त नहीं होगा इति इति वक्त मंत्र में अतिम्तीस तो दत्त कर्म करने वालों को यह उत्तरायण निरोध है वो प्राप्त ही नहीं होगा इति वाक्य व्याचस्ते भाष्य में अर्थ उत्तरायण तो तो मग अभीदूषा निरोध अदुषा तो केवल कर्मी विद्वान का उपाससा निरोध आदित्यादि निरोधा, निरोधा विद्वांस जो अनुपासक है वो आदित्य लोग ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे न एतः संवत्सरम आदित्यम आत्मान प्राणम अभिप्राप्त नुभंती ये लोग संवत्सर को जो आदित्य के द्वारा निर्वृत्य होता है प्राण है उसको प्राप्त नहीं करेंगे ये तो केवल रई अन्न चंद्र उसी को ही प्राप्त करेंगे उनके लिए ये मार्ग निरोध है आज यहाँ तक ओण मित्र शो भेज शो बृहस्पति श्रम विष्णु नम ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्मशं सत्यमिश